में जो बातें कही गई उनके ऊपर ध्यान दो निष्णो कर्माणी पश्यत मंत्र के शब्द कठिन नहीं है सरल है जो कोई व्यक्ति थोड़ी सी संस्कृत भाषा जानता है वो सीधा वेद मंत्र का अर्थ समझ सकता है विष्णु कहते हैं व्यापक को कणकण में वे और विष्णु शब्द के रूप चलाएंगे तो ष्ठी विभक्ति में विष्णु बनेगा क्या बनेगा विष्णु और ष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ होता है गुजराती में ना ने क्या होता है और हिंदी में काके की और स्पष्ट करते हाँ तो ये तो आया समझ में काके की बन गया कर्म आप जानते हैं कर्म तो ये शब्द प्रसिद्ध है कर्माणी बहुवजन है विष्णु के सर्वव्यापक परमात्मा के कर्मों को देखो क्या करोगे दोहरा लो सर्वव्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो आपको समन करवाया जाता है बालकों को याद करवाते हैं कि ईश्वर के पांच कार्यों को याद कर लो उसमें श्रद्वा उत्पन्न हो जाएगी कौन कौन थे पांच ईश्वर का पहला कार्य ईश्वर से टीकी ईश्वर का दूसरा कार्य ईश्वर का तीसरा कार्य ईश्वर का चौथा कार्य ईश्वर का पांचवा कार्य जो व्यक्ति ईश्वर के पांचों कार्यों को देखता है ईश्वर के प्रति श्रद्वा भाव, विश्वास उत्पन्न हो जाता है इनको और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता पांचों कार्यो विष्णु कर्माणी पश्चात एक भाग हो गया कितना हो गया ये आर्या विनय पुस्तक है जो भक्ति को सामने रख के लिखी गई है वेद मंत्रों को तो यहां तक पहुंच गए हम कहां तक पहुंचे विष्णु के कर्मों को यत वर्तानी पशु पशी यत इससे हम अच्छे से अच्छे कामों को करते हैं हम उत्तम कार्यों के करने में समर्थ होते हैं ईश्वर आंख नाखने दे तो हम कुछ नहीं जान सकते आँख पैरने दे तो क्रिया नहीं कर सकते तो क्या देखना था जिस ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य से हम अच्छे कर्मों को करते अच्छ कर्मो ईश्वर को देखो क्या सम्यो ज्ञान कर्म उपसना कर्ते व्यवसाय कते ये कि शक्ति करते है याद करो ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य के बिना जीवात्माणका उ दूसी जी र सकता बस जीवात्मा, जीवात्मा की इतनी शक्ति है गमण्ड के इ बलवन् है बदल जीवात्मा कितना एक तरह का यहां उठा के यहां नहीं सारे वैज्ञानिक सारे योगी सारे लोग इसको ठीक रखा कर रखी ध्वनि ठीक जानी चाहिए है तो ज्ञान के क्षेत्र में पूरे वैज्ञानिक और पूरे योगाभ्यासी लोग यदि ईश्वर को शक्ति सामर्थ्य नहीं देते ये नहीं जान सकते मैं कहां पर आऊंगा इतना है उनका, क्या इ ज्ञान क्याया हा को या न को दोहराओ परे आये या ऊडे आय बा दिमागो बैठितो बदलोगे के पालाखा भरा उ हे जाके दे हैकी ए कथा दिमागसरा विचार पदा एक हरियाणा ये टट्टी की गोळि बना बना के चलते हैं ना, उनको भूड बोलते हैं। या कि बोते वर्षाकाल मे गोबर पडा हो गोली बनायट्टी कोली बनागे उल्टे पशीज कल जगे युजराज कुस भूड बोलते भावता या, या सु इ कल्पना ची काल्पन दृष्टा केवल कि मित्रता भाव और के गया। को कु पागल चट्टी कूढ रयालो हे उद्यानो सुगन्ध उ अोचिताट्टी कोली मि बगलेटा सो उद्यान मे पञ्च गया उद्यान मे पञ्च गो भा गुख के गया। देख। कितनी सुन के की अट्टी की गोली गन्ध आरी बू ओरे गुलाबि कन्ध री बूद गुलाबिका या कु पका या खडा ही ताय ताय बायतािट्टी की ही नहीं गोली तु गङ्गी हे हा अ हा अब आई तो अयुस्मिन् चट्टी की गोली लि आय न उसको हा दो <laughs> लिस्नो कर्वाणि पश्य राग देश अविद्या काम क्रोध नो मो ये चट्टी की गोली को आ सम्यको हा दो है <laughs> और पाठ क्या विश्वानि देव सवि दूरी तानि पहले उसको दूर हटाओ फिर यद वरण पहले उसको खाली कर दो अपने भंडार को फिर जो के क्या फिर यद वरण तमने ऐसे कर मिश्रो कर्माणी पश्यतः यदो फ्रता पशु जिसके सारे के हम उत्तम कार्यों को करते हैं उसको देखो फिर कहा इंद्र से युद्धे इंद्र जीवात्मा का नाम है प्रकरण के अनुरूप इंद्र नाम ईश्वर का भी है इंद्र नाम राजा का भी है इस प्रकार से या इंद्र शब्द से हम इस जीव का ग्रहण करते इंद्रियों का जो व्यापार करता इंद्रियों का संचालन करता इसलिए इसका नाम इंद्र है सीधी सी बात इंद्र से कौन सी रुक्ति है इंद्र से रामस्य कौन सी इंद्र का क्या समझे नाने काहे की हो गया थी? अवो युज्य योग्य बहुत बड़ा महान उत्तम सखा जीवात्मा का उत्तम सखा ईश्वर कर्मों को देखो क्या समया परीक्षण क्रु थोडा सच बोलना नहीं बाहे नी अपको ईश्वर सम्यक् प्रिय है या धनसम्पत्ति अस्को धनसम्पत्ति हा खडा करो हा ये ठी बात है सत्य ग्रहण कर् मैं जाढने लग तो किसको कोई